जन्नो मन प्रतिता मनो मे वाचि प्रतिरा वेदस्म आनीस्थ श्रुत मे प्रसी रने संदा रीत वरिषा सत्यम वरिषा तन्मत तद रमवतु अवतुं अवतु वक्ता ओ अवतु वक्ता ओ शांति शांति शांति शं वेदीय ऐत्रे उपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं ऐत्रे उपनिषद के संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार उपनिषद के आरंभ की जरूरत किस लिए पड़ी इसे बता रहे हैं जो हिरण्यगर्भ है गर्भ हैं इन्हें हिरण्यगर्भ को ही परम तत्व के रूप में स्वीकार करने वाले लोग हैं उन्होंने कर, उपासना समुचित कर्म का फलभूत जो हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति इसी को परम पुरुषार्थ यानी मोक्ष माना है और उसका साधन हुआ उपासना समुचित कर्म इस प्रकार मोक्ष उनके अनुसार उपासना समुचित कर्म का फल होने से कृतक हो जाएगा यद कृतकम तदानित्यम के अनुसार अनित्यता की आपत्ति आएगी मोक्ष में लेकिन मोक्ष को नित्य मानना अभीष्ट है इसलिए उनके मत का निराकरण करने की इच्छा वाले वेद पुरुष ने मोक्ष तथा केवल आत्मविद्या में साध्य साधन भाव बताने के लिए इस ऐत्रेय उपनिषद का प्रारंभ किया है ये संक्षेप में भगवान भाष्यकार तान निरा निराचिकीर्सुर उत्तरम केवल आत्मज्ञान विधानार्थम आत्मा वा इत्यादि आह इस वाक्य से कह चुके हैं इस मत पर आक्षेप करते हुए पूर्व पक्षियों ने कहा कि आत्मा व ईदम अग्रासित तो इस भाग को आप केवल आत्म विद्या प्रतिपादक मानना चाहते हो लेकिन इसमें अकर्म संबंधी केवल आत्म विद्या नहीं बताई गई है क्योंकि इस आत्मा व इदम इत्यादि वाक्य के अंतर्गतो यानी अध्याय त्रय में एक वाक्य आता है स इमान लोकान असृजत ये लोक सृष्टि को बता रहा है और सशब्द से प्रकृत अर्थ का परामर्श हो रहा है तो प्रकृत है आत्मा वा इदम इस वाक्य में आत्मा और उसे लोक सृष्टा के रूप में ये वाक्य बता रहा है स ईमान लोकान असृजत और पुराणों में पुराणों के रचयिता शिष्ट भगवान वेद जी ने लोक हिरण्य हिरण्यगर्भ कर्तिक बताई है तो यहां पर यदि श्रुति में मूलक कहेंगे लोक लोकसृष्टि को तो पुराणों के साथ विरोध होगा ना स्मृति और श्रुति लोक सृष्टि का सृष्टा अलग अलग को बता रहे हैं श्रुति परमेश्वर को बता रही है परमात्मा को बता रही है और हिरण्यगर्भ को बता रही है स्मृति ये मान्य की आपत्ति आएगी और ऐत्रे उपनिषद में ही गाम आनयत इत्यादि शब्द प्रयोग देखा जा रहा है ताम गाम आनयत इत्या, गाम आनयत इत्यादि व्यवहार यानी शब्द प्रयोग लोक में सविशेष आत्मकर्त्रिक देखा गया है तो ताभ्य आनयत इसमें आनयन क्रिया के कर्ता के रूप में जिसे बताया गया है वह यदि परमात्मा होगा तो निर्विशेष मानना पड़ेगा तो लोक विरोध हो जाएगा क्योंकि लोक में ये देखा जा रहा है कि ताभ्योगा इत्यादि व्यवहार सविशेष आत्मकर्तृक है न कि निर्विशेष आत्मकर्तृक और वेद में ही उपनिषद भाग से पूर्व भाग में बताया गया कार्य सृष्टि को और कार्य की सृष्टि में प्रजापति के कार्य को बताते हुए कहा गया प्रजापते हे रेतो देवा रेत शब्द का अर्थ है, है कार्य तो प्रजापति का कार्य देवता है ये अर्थ निकलेगा और यदि आप ये मानोगे कि निर्विशेष आत्मकर्तृक देव सृष्टि है तो प्रजापते रेतो देवा ये जो पूर्ववर्ती श्रुति वाक्य है इसके साथ भी विरोध होगा तो इस प्रकार श्रुति लोक व्यवहार एवं पुराण इनका विरोध होगा स इमा लोकान असृजत स्वाक्यस्थ स को निर्विशेष आत्मा का परामर्शक मान लेने पर ये सब आक्षेप आक्षेपूर्वपक्षिणे कथम पुनः अकर्म संबंधी केवल केवलात्म विधाथ ग्रंथ गम्यते इस वाक्य से किया इसमें आत्मविज्ञान का विशेषण है अकर्म संबंधी केवल आत्मविज्ञान तो अकर्म संबंधी का मतलब कर्म असमुचित केवल आत्मविद्या निर्विशेष आत्मज्ञान मोक्ष के साधन के रूप से बताने के लिए उत्तर ग्रंथ है यानी आत्मा व इदम इत्यादि उपनिषद भाग है ये आपको कैसे अवगत हुआ इस प्रकार का जो आक्षेप है इस आक्षेप का समाधान भगवान भाष्यकार पहले सूत्र रूप से कर रहे हैं अन्यार्थ अनवगम्यता अनवगमातो ये सूत्र वाक्य है अन्यार्थ अनवगमत इस सूत्र वाक्य की अवतरण टीका है जिसकी अवतरण टीका है वह तो एक पदात्मक वाक्य है अन्यार्थ अनवगमातो एक पद है ना और अवतरण टीका जो है वो है दस बारह पंक्ति कई एक वाक्य है इसलिए सूत्र को कहा जाता है ना अल्पाक्षरम असंदिग्धम और सार्वत विष्व वह गंभीर होता है सूत्र उसमें बताया हुआ जो अर्थ है उसे प्रकट करने के लिए कई कई वाक्य प्रयोग करने होते हैं तब उस सूत्र की गहराई समझ में आती है अथा तो ब्रह्म जी ही सूत्र ले लो मात्र इसमें तीन पद हैं लेकिन भाष्य देखोगे तो कई कई पृष्ठ का भाष्य है उस पर और उन पर टीकाए देखो बड़ा लंबा हो जाता है चतुसूत्री ही अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादेशीयत तत्व शास्त्रीय और तत्व समन्वयात्पर सौ पृष्ठ लिखे हुए हैं भाष्य और टीकाओं को देखते हैं तो इन चार सूत्र वाक्यों पर इसलिए सूत्र होता है अपने अंदर अर्थ को गहराई में छिपाया हुआ सार सार अर्थ, अर्थ प्रकट करने वाला होता है ना इसलिए उसका विस्तार से अवतरण लिखते हैं टीकाकार आक्षेप के समाधान भाष्य का अन्यार्थ अनुगमात का अवतरण लिखने से पहले ज्ञान का जो एक विशेषण दिया है केवल आत्मविज्ञान का विशेषण है अकर्म संबंधी ये विशेषण क्यों दिया गया इसे कह रहे हैं टीकाकार तो टीका में देखिए कथम इति इस प्रतीक के बाद में सविशेष विषय आत्मविद्या कर्म संबंधों असिद्धि उत्त अक संबंधी यानी अकर्म संबंधी इस पद का पदकृत लिखा गया कि अकर्म संबंधी यह विशेषण केवल आत्मविज्ञान का पूर्वपक्ष के मुख से भाष्कर भगवान ने इसलिए दिया कि सविशेष विषयत्वे स सव इमान लोकान असृजत इस वाक्यस्थ स यह शब्द यदि सविशेष आत्मा का परामर्शक होगा तो निश्चित है पूर्व में उक्त आत्मा वा विक अग्र आसित तो, इत्यादि उपक्रम वाक्य में भी आत्मा सविशेषी लिया जाएगा हिरण्यगर्भ आत्मा ही लिया जाएगा और उस हिरण्यगर्भ विषयक ही यदि सविशेष आत्मा हुआ हिरण्यगर्भ और वो है विषय जिस आत्मविद्या का उस आत्मविद्या को कहा जाएगा सविशेष विषय विषया उसमें एक धर्म रहेगा सविशेष विषयत्व तो सविशेष विषयत्व यदि आत्मविद्या में स्वीकार करेंगे तो फिर उस आत्मविद्या का सविशेष विषयक आत्मविद्या का कर्म असंबंध सिद्ध नहीं हो पाएगा अभी तो कर्म के साथ संबंध ही सिद्ध होगा सविशेष आत्मविद्या कहलाती है उपासना और उपासना का तो कर्म के साथ समुच्चय होता ही है इसलिए आत्मा वा इत्यादि उपनिषदगत आत्मा शब्द यदि सविशेष आत्मा का बोधक होगा तो उस सविशेष आत्मविद्या को बताने वाला उपनिषद भाग होने से एक प्रकार से सविशेष आत्मविज्ञान हो जाएगा उपासना रूप और उसका कर्म के साथ संबंध ही रहेगा असंबंध नहीं होगा इसलिए कर्मा संबंध हो असिद्ध कर्म के साथ संबंध भी असंबंध भी सिद्ध नहीं होगा इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ने केवल आत्मविज्ञान का एक विशेषण बताया अकर्म संबंधी आत्मविद्या में कर्म असंबंध की असिद्धि दिखाने के लिए अब भाष्य एनेक्षक टीका में इतना ही वक्तव्य टीका कारण समझा उपक्रम उपसंगारादि तात्पर्य निर्णायक लिंगों से ये बताया जा रहा है कि आत्मा वा इदम एक एवं अग्र तो इत्यादि अध्याय त्रय का परम तात्पर्य विषय निर्विशेष आत्मा ही अवगत होता है सविशेष विज्ञान अवगत नहीं हो रहा है उपनिषद के परम तात्पर्य के विषय के रूप में इसे छे तात्पर्य निर्णायक लिंगों को दिखा करके टीकाकार अवतरण लिख रहा है तो पहला है उपक्रमोपसंहार का एक अर्थत्व ये एक तात्पर्य निर्णायक लिंग माना जाता है उपक्रमोक्त जो अर्थ है वही उपसंहार के द्वारा भी बताया जाए यदि तो माना जाता है उपक्रम उपसार में एक वाक्यता तो उसे दिखा रहे हैं आत्मा वा इदम एक अग्र आसीत अद्वितीय आत्मोपक्रमा तो एष ब्रह्म इत्यादि शर्व, प्रज्ञाने श इति प्रज्ञान अक्रम्यत तो प्रज्ञने प्रज्ञ स्थानत्वेन प्रज्ञानशबाधिष्ठानद्यतिरेक ब्रह्मश्दीतरण्यगर्भादी प्रपंच से अभाव उत्वा प्रज्ञ ब्रह्म अद्वित आत्मसंहारा यहाँ तक उपक्रम उपसंहार प्रथम तात्पर्य निर्णायक लिंग बताया गया है तो आत्मा वा इदम एक वग्र आसीत तो ये एक वही आत्मा वे वा जो वाह है ना वही था तो ये चो एवा सूत्र से आदेश होकर के यकार का लोभ होकर के वाह बना है तो और व इन का विशेषण के रूप में प्रयोग किया है आत्मा के और ये तीन पद बता रहे हैं आत्मा की निर्विशेषता रूप विशेषता ये विशेषण कोई सब विशेषता बताने वाले नहीं है अभी तु तो निर्विशेषता को बताने वाले है तो वही एक और एव इन पदों के द्वारा आत्मा में निर्विशेषत्व को बताया गया है तो अग्र का अर्थ निकलेगा उत्पत्ते है प्राक अग्र शब्द का अर्थ है उत्पत्ते हे प्राक उत्पत्ति से पहले एक निर्विशेष आत्मा ही था ये सारा संसार और इदम शब्द परामर्शक है वर्तमान में प्रतीयमान जगत का नाम रूप से अभिव्यक्त जगत का वही आशीत क्रिया का कर्ता है तो ईदम आशित तो। अग्रे ईदम आशीतो का मतलब यह जगत पहले था उत्पत्ति से पहले था लेकिन कैसा था तो वही एक और ये वा, आत्मा तो इन तीन शब्दों के द्वारा प्रतिपादित जो निर्विशेष आत्म स्वरूप है उस निर्विशेष आत्म रूप मात्र था अनविव्यक्त नाम रूप दशा में था अपने अज्ञान तो ऐसे स्वीकार किया गया है बिना अज्ञान के अन्य के कहो अभ्याकृत के कहो निर्विशेष में जगत रूप से विवर्तता प्रतीत नहीं हो पाती जगत रूप से वो विवर्तित नहीं होगा रस्सी बिना रस्सी के अज्ञान के सर्प रूप से विवर्तित नहीं हो सकती हो सकती है। रजत के रूप से विवर्तित नहीं हो सकती सुक्ति का सुक्तिका का के अज्ञान के बिना ऐसे निर्दितीय निर्विशेष आत्म आत्मविषयक अज्ञान के बिना जगत रूप से विवर्तित निर्विशेष आत्म स्वरूप हो नहीं सकता इसलिए बीच में अज्ञान की कहो या माया की कहो कल्पना की जाती है अविद्या को अज्ञान को माया को प्रकृति कहो वो कल्पित है वो किसके लिए तो अनुभूयमान स्थिति काल में जगत के अनुभूयमान जो नाम रूपात्मक जगत है द्वैत है इसकी सिद्धि बिना अविद्या के हो नहीं सकती इसलिए अविद्या की कल्पना की जा रही है जैसे रात्रि भोजन के बिना पीनत्व दिन में न खाते हुए अनुपन्न है तो रात्रि भोजन की कल्पना की जाती है ऐसे अज्ञान की कल्पना है और उस कल्पित अज्ञान को लेकर के जो परमात्मा का विवर्त रूप है जगत वह विवर्त कहो अध्यारोपित कहो अपने अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं हुआ करता अधिष्ठान रूप ही होता है इस दृष्टि से ये कहा गया कि एक जो निर्विशेष अद्वितीय आत्मस्वरूप है तदात्मक ही अपनी उत्पत्ति से पहले इदम शब्दित तो जगत था क्या मतलब जगत का अस्तित्व अपने उत्पत्ति से पहले भी है, है लेकिन विवर्त उपादान कारण के रूप से स्थिति काल में भी वो विवर्त उपादान कोई समाप्त नहीं हुआ तो स्थिति काल में भी जगत के विवर्त उपादान कारणात्मना ही जगत का अस्तित्व है उस रस्सी को भ्रांति काल में भी छोड़ करके सर्प का कोई अस्तित्व नहीं है सर्प के उत्पत्ति से पहले भी रस्सी है और सर्प जिस समय प्रतीत हो रहा है उस समय भी रस्सी ही है और जब स्पष्ट प्रकाश में रसी का बोध होगा समूल सर्प का बाद होगा तो उस समय भी रसी है इसलिए तीनों कालों में वेदांत में कार्य की केवल कार्यात्मना कोई सत्ता नहीं है कारणात्मना ही कार्य सत्य है जो भी अस्तित्व है वो कारण का अस्तित्व है कार्य में सचित आनंद रूप से परमात्मा जगत में अन्वित है ना? तो परमात्मा का जो सद अंश है वो न रहे तो जैसे वस्त्र में एक भी धागा न रहे तो पूर्ता बना रह सकता है मिट्टी घड़े में से निकाल ली जाए तो घड़ा नहीं रह सकता ऐसे सदरूपता तो परमात्मा की है परमात्मा सदरूप है अधिष्ठान वो सदरूपता यदि विवेक से जगत से अलग की जाए तो जगत नाम की कोई वस्तु होती नहीं इसलिए छांदो की श्रुति ने कहा अपाघात अग्ने अग्नित्व त्रीणी रूपानी इतव सत्यम जो कारण रूप तीन रूप है वही सत्य है तो ये कहा गया कि आत्मा वा इदम एक एवं अग्र आसित इससे उपक्रम में एक अद्वितीय आत्मा को बताया गया है इसलिए उपक्रम में प्रतिपादित अर्थ हुआ अद्वैत निर्विशेष आत्मस्वरूप इसी से उपक्रम किया है और बीच में येष ब्रह्मा येष इंद्र इत्यादि इदी अम्यम तत्ज्ञत्र प्रज्ञ प्रतिष्ठित प्रज्ञानश्दीत प्रत्यग आत्माष्न तद्यतिरक ब्रह्मश्दी हिरण्यगर्भादी प्रपंच से भाव उत्तवा तो बीच में ये बताया कि ये ब्रह्मा ये यानि प्रकृत निर्विशेष आत्मा जो एक मेवा द्वितीय आत्मा उपक्रम में बताया है उसका परामर्शक है ये शब्द और ये जो एस शब्द है वह ब्रह्मा को बता रहा है यानी हिरण्य को बता रहा है यह शब्द प्रकृत आत्मा को बताएगा और वो कहेगा कि इसी निर्विशेष आत्मा स्वरूप में ही ब्रह्मा की भी कल्पना है हिरण्यगर्भ भी इसी आत्मा में कल्पित है हिरण्यगर्भ कल्पित है का मतलब हिरण्यगर्भ की जो समि बुद्धि रूप उपाधि है वो कल्पित है और उपाधि नहीं है तो वो तो ब्रह्म है न कि हिरण्य एष इंद्र ये इंद्र है का मतलब इंद्र का भी अधिष्ठान ही है तो हिरण्य गर्भादि का अधिष्ठान बता करके फिर क्या किया कि ये कहा गया ये कुछ कुछ लोगों वस्तु विशेषों का नाम गिना करके फिर कहते सर्व तत्प्रज्ञानेत्र प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम तो तत्सर्व प्रज्ञा नेत्र हिरण्य सब का सब प्रज्ञा नेत्र है क्या मतलब प्रज्ञा शब्द है प्रकृष्ट ज्ञान रूप निर्विशेष आत्मा जिस उपक्रम में जिसको आत्मा शब्द से कहा वह प्रज्ञा है और वो है नेत्र जिसका औ अवभाषक जिसका तो जैसे गीता के तेरहवे अध्याय में कहा कि सूर्य अकेला ही सारे जगत को प्रकाशित करता है क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाश यति भारत तो क्षेत्री कहा जाता है क्षेत्रज्ञ तो सारा क्षेत्र जो है एक क्षेत्रज्ञ के द्वारा वैसे ही प्रकाशित हो रहा है जैसे सूर्य से सारा जगत प्रकाशित होता है वह क्षेत्रज्ञ है क्षेत्रज्ञ का जो पारमार्थिक स्वरूप पहले बताया वो ज्ञेय यद प्रवक्षा न सतन्ना सदुच्य इत्यादि से ज्योतिषाम त्योति रूप जो क्षेत्रज्ञ है उसी क्षेत्रज्ञ से प्रकाशित हो रहा वह क्षेत्रज्ञ ही तो ज्योतियों जोति, का ज्योति जो बताया गया यहां पर आत्मा वा इदम एक एवं अग्रासित में निर्विशेष आत्मा है गीता के अध्याय का क्षेत्रज्ञ अध्याय का पुरुषोत्तम और ऐत्रे उपनिषद का एक मेव अद्वितीय आत्मा ये कोई अलग अलग नहीं है एक ही तत्व को परिलक्षित करने वाले शब्दांतर है इसलिए यहां पर ये कहते हैं कि तत् सर्व प्रज्ञा नेत्र का मतलब प्रज्ञा शब्दित तो, वह निर्विशेष आत्मा ही अधिष्ठान भूत तो, इन सारे ब्रह्मादियों का नेत्र है यानी प्रकाशक है जैसे घटादि का प्रकाशक है हमारा नेत्र ऐसे इन सब का प्रकाशक है वो निर्विशेष आत्मस्वरूप इसीलिए क्या होगा कहते हैं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम यानी तत्सर्वम प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम प्रज्ञा नेत्र जो और प्रज्ञा नेत्र का अर्थ ये हुआ प्रज्ञा प्रज्ञा से यानी निर्विशेष आत्म स्वरूप से अवभाषित होने वाला ये सारा जगत अवस्थित कहा है तो प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम तो प्रज्ञान में ही अध्यारोपित है प्रतिष्ठितम का अर्थ है अध्यारोपितम तो प्रज्ञाने यानी निर्विशेषे आत्मनि निर्विशेष यह इति प्रज्ञान प्रत्येक ब्रह्म शब्दित निर्वशेषात्मा यो हैषानद्यति ब्रह्मशब्दी हिण्यगर्भादी प्रपंच से भाव उन तो वाक्यन सर्व तत् प्रज्ञानेत्र प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम इस वाक्य से क्या हुआ तो प्रज्ञान शब्दित जो प्रत्येगात्मा है वह अधिष्ठान बताया गया किसका ब्रह्म शब्दित हिरण्य गर्भादि सारे जगत का उसी को तुलसीदास जी ने मंगलाचरण में कहा जहां हम लोग राम मंदिर के सामने रोज प्रार्थना करते यद माया वशवर्ती विश्वम ब्रह्मादि देवासुरा ये सारे के सारे ब्रह्मादि सारी दे, सारे देवता जिसकी माया के वशीभूत हैं और क्या करते हैं तो रजो यथाहिर भ्रम से इस दृष्टांत से बताया अमृष व भाति सक का मतलब माइक है अध्यारोपित है जिसकी माया से यह माइक ब्रह्मादि अधिदेव जगत अध्यात्म जगत तथा अधिभूत जगत प्रतीत हो रहा है वह उसी के सत्ता के कारण यह मृषा होता हुआ भी अमृषा जैसा प्रतीत हो रहा है जैसे रज्जु पर, पर मृषा सर्प रज्जु के कारण सत्य सा प्रतीत होता है ऐसे यहां पर कह रहे हैं कि ब्रह्मादि सारा प्रपंच उसी में अध्यस्त होने से तद व्यतिर ब्रह्मशब्दी त हिण्यगर्भादी प्रपंच से अभाविष्ठान के बिना का तो अभाव ही है ये कह कर, करके फिर क्या किया तो कहते ब्रह्मा इति ब्रियातीय आत्मना उपसंगा, तो, तो प्रज्ञानम ब्रह्म पुरानी पुस्तकों में छपा है प्रज्ञाने ब्रह्म ऐसा नहीं प्रज्ञानम ब्रह्म अनुस्वार होना चाहिए प्रज्ञान पर सप्तमे अंत यदि कहीं छपा होगा तो उसको प्रथमांत कर दीजिए प्रज्ञानम ब्रह्म ये महावाक्य है ना ये ऐतरेय उपनिषद में अंत में आया तो प्रज्ञानम ब्रह्म इति अद्वितीय आत्मना उपसंहारात तो प्रज्ञानम ब्रह्म ये ब्रह्मात्म एक तो को बताता है और सारा जगत भी ब्रह्म में अध्यारोपित होने से ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है और जिस ब्रह्म से अतिरिक्त सारा जगत है ही नहीं उसी ब्रह्म रूप आत्मा है प्रज्ञान शब्दित साक्षी है शोधित तोमर्थ प्रज्ञान शब्द से तत्वमसी वाक्यांतर्गत शोधित तोमर्थ को लेना और तत्वमसी वाक्यांतर्गत जो शोधित तदर्थ है उसे ब्रह्म शब्द से लेना और दोनों का शोधित स्वरूप चेतन मात्र है विशुद्ध ज्ञान मात्र है निर्विकार ज्ञान मात्र होने से स्वभावत अभेद है अद्वैत इसलिए कहा कि अद्वितीय आत्मना तो उपक्रम में भी अद्वितीय आत्मा है तो वर्णन है उपसंहार में भी अद्वितीय आत्मा का ही वर्णन है तो दोनों उपक्रम तथा उपसंहार आयत्रे उपनिषद के अद्वितीय आत्म विषेक होने से उपक्रम उपसंहार में एक विषयत्व तो आ गया न एक अर्थत्व तो आ गया ये एक तात्पर्य निर्णायक लिंग माना जाता है तो इन उपक्रम तथा उपसार में वर्णित जो एक अर्थ है वही संपूर्ण ग्रंथ का तात्पर्य विषय होगा ये निश्चित हो जाएगा ये कहते हैं अब उपक्रम उपसार के बाद में आता है अभ्यास अभ्यास को बताया जा रहा है कि स एतम एवं पुरुष ब्रह्म ततम इति मध्य पराममर्शा ब्रह्मात्म अद्वितीय उससे बताया जा रहा है अपूर्वत्व यहीं तक है आपका अभ्यास परामर्शात्मक <coughs> तो स एतम एव पुरुषम ब्रह्म ततम अपश्यतो यह वाक्य भी एतम एव पुरुष शब्द जो विशुद्ध ज्ञान रूप प्रज्ञान है प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्यस्थ प्रज्ञान पदार्थ को बताने के लिए एव पुरुषम शब्द का प्रयोग है उपक्रम में आत्मा शब्द जिसके लिए आया है वह पुर उसको यहां पर एकम एव पुरुषम शब्द से ग्रहण करके कहा कि ततम ब्रह्म यानी सर्वत्र व्याप्त जो ब्रह्म है तत्तम एक त का लोप हुआ है तो है हाँ? क्या हा नहीं वो तो ऐसा ही है लेकिन तमम अपश्यत ऐसा अपदचित श्रुति में एक त तो का लोप हुआ है तो त शब्द है तनु विस्तारित धातु से अक्त प्रत्यय करके बनता है फिर उससे तम प्रत्यय हुआ तमप प्रत्यय होता है निरत अतिशयता को दिखाने के लिए और तत्तम ततम प, पदार्थ का निरतिशयत तो बताएगा तम प्रत्यय तो पदार्थ का ततः पद का अर्थ है व्यापक तो अनु विस्तारित हत्व है ना उसे तो व्यापक तो पृथ्वी की अपेक्षा जल भी है जल की अपेक्षा तेज भी है तेज की अपेक्षा वायु भी है आकाश भी है वायु की अपेक्षा सापेक्ष व्यापकता है इनमें लेकिन जिससे फिर दूसरा कोई भी व्यापक नहीं है अनेक व्यापक पदार्थों में जो सबसे व्यापक है व्यापकता की पराकाष्ठा है उसे दिखाने के लिए वो तमक प्रत्यय होगा तो तत तमम यह ब्रह्म का विशेषण बनेगा तो आकाश से भी व्या, व्यापक है यानी वो सब बताया अर्थ्यस्य परम मन इत्यादि में कठोपनिषद में फिर अव्यक्ता पुरुष पर पुरुषान्न परम किंचित साठा सा परागति वहां तो पर शब्द का अर्थ व्यापक भी है ना, तो पुरुष से पर दूसरा कोई भी नहीं है निरतिशय परत्व यदि किसी में है तो पुरुष में है और वो पुरुष यानी कठोप निषद का पुरुष और यहाँ का ब्रह्म तो स एतम एवं पुरुषम यानी शोधित तमर्थ रूप जो पुरुष है जिसको प्रज्ञान कहा गया उसी को से व्यापक ब्रह्म रूप से अपश्यत अपश्यत यानि अनुभूतवान अनुभव किया तो इस प्रकार ये जो है स यानी ज्ञानी ने विद्वान ने जिसने जिसे तत्वसी वाक्यार्थ का कहो या प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्यर्थ का अनुभव हुआ उसने निर्विशेष प्रत्येक आत्मा को ही निरति से व्यापक ब्रह्म के रूप में अनुभव किया तो यहां पर ब्रह्मात्म एक तो अद्वितीयत्व का कथन हुआ है ना? यह अभ्यास है उपक्रम में भी अद्वितीयत्व को कहा गया उपसंगार में भी कहा बीच में भी कहा गया तो यह अभ्यास हुआ परामर्शात इससे बताया इति मध्य परामर्शात अब अपूर्वता बताई जा रही है ऐतरेय उपनिषद का तात्पर्य विषय है जिसको बताया जा रहा है ब्रह्मात्म ऐक्य को अद्वितीयत्व को यह अद्वितीयत्व अपूर्व है अपूर्व है का मतलब प्रमाणांतर से अनवगत है प्रमाणांतर से लेना उपनिषद प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण वो प्रत्यक्षादि पांच प्रमाण और शब्द प्रमाण में भी जो उपनिषद से अतिरिक्त शब्द प्रमाण है उनसे भी मान है कर्मकांड रूप वेद भाग से भी ये उसकी अपूर्वता है इसे यहां पर बता रहे हैं कि ब्रह्मात्मा द्वितीयत्व मान्तर अगम्यत्वेन नवात् तो कहते हैं जो ब्रह्मात्मा द्वितीयत्व है ब्रह्मात्मा द्वितीयत्व का मतलब ब्रह्मात्म ऐक्य तो ब्रह्मात्म ऐक्य जो है मानांतर में मान शब्द का अर्थ है प्रमाण तो मानांतर शब्द और मान शब्द से लेना उपनिषद प्रमाण और मानांतर शब्द से लेना उपनिषद प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण तो उपनिषद प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाणों से अगम्य तो गम्य कहा जाता है प्रमाण से जन्य ज्ञान के विषय को उस प्रमाण के विषय को प्रमेय को तो प्रमाणांतर का यानी उपनिषद प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाणों का विषय ये नहीं है अगम्य है गम्य तो कहा जाएगा विषय को अगम्य कहा जाएगा अविषय को तो जो प्रमाणांतर का विषय नहीं है ये बता करके एक प्रकार से अपूर्वता को बताया गया तो अपूर्वत्वता तो ब्रह्म में होने से उपनिषद एक गम्यता होने से भी आत्मा वा इदम अग्र इत्यादि अध्याय त्रयात्मक उपनिषद का तात्पर्य विषय ब्रह्मात्म एकत्व तो ही होगा निर्विशेष आत्मा में ही तात्पर्य निकलेगा ये यहां पर कहा गया आमूस्मिन स्वर्गे लोके इति स्वर्ग सर्वा कामान्वामृतसम भवतर्गशब्दनतिशय सुखात्मक ब्रह्मणा लक्षण स्थित तो ये जो है अपूर्वता को बता करके अब बताया जा रहा है चौथा है फल छे परमाणों में तो मान लो कि उपनिषद का परम तात्पर्य विषय ब्रह्मात्म तो उपनिषद के परम तात्पर्य विषय भूत ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान का कोई फल कहते महान फल है उसका वो फल बताया जा रहा है कि अमुस्मिन स्वर्गे लोके सर्वान् कामान आप्वामृत एक श्रुति वाक्य है यही तेरे में आएगा इसमें स्वर्ग शब्द का अर्थ है निरतिशय सुख और लोक शब्द का अर्थ है प्रकाश ज्ञान चेतन तो स्वर्ग हुआ निरति से सुख कहो या निरति से आनंद कहो और लोक शब्द का अर्थ हुआ चेतन चितु तो चिदानंद लोके स्वर्ग का अर्थ निकलेगा चिदानंदे और अमुस्मिन लोके अमुस्मिन स्वर्ग लोके का अर्थ निकलेगा जो जगत के अधिष्ठान रूप से है अवस्थित तो से चिदानंद है उस चिदानंद में क्या होता है कि कामान सर्वान्मा आप्वामृत समभवत उस चिदानंद रूप चिदानंद में मैं के रूप में प्रतिष्ठित हो करके ऊपर से जोड़ देना की अमुस्विन स्वर्ग लोके स्वात्मना स्थित्वा मैं के रूप में अवस्थित हो करके अवस्थाय। फिर क्या होता है सर्वान कामान आपत्वा तो सर्वान कामान शब्द से बहुवचन होने के कारण ग्रहण करना जो लौकिक मानुषानंद से लेकर के हिरण्य पर्यंत साति से आनंद बताए हैं उन साति से आनंदों को भी आपत्वा यानी प्राप्त करके सहसा लौकिक बुद्धि वाले मनुष्य ज्यादा हैं, अलौकिक ब्रह्म ग्राही बुद्धि जिनकी है ऐसे तो कोई कोई होता है ना। गीता में भगवान ने कहा मनुष्यानाम सहस्रे सुदेत अति सिद्ध है अर्यतता में सिद्धा कश्य का मतलब है कोई कोई होता है जो हो ब्रह्म वास्तविक ब्रह्म जिज्ञासा से संपन्न होता है उससे अतिरिक्त बाकी जो है जिज्ञास से अतिरिक्त या तो अर्थ या तो अर्थार्थी भक्त भगवान के तो तो लौकिक दुख की निवृत्ति चाहने वाले और लौकिक सुख को चाहने वाले होते अधिकतर और उनकी चाह का विषय विषयभत जो लौकिक सुख है वह थोड़ा थोड़ा प्राप्त होता है किसको सामान्य जनों को मनुष्य योनि में आया हुआ जैसा वहां पर आनंद का वर्णन किया क्या क्या होने पर होता ऐसी सारी अनुकूलताएं हो तब जाकर के उसे एक आनंद मात्र प्राप्त होगा उसे इंद्रानंद तो प्राप्त नहीं होगा ना बृहस्पति का आनंद भी प्राप्त नहीं होगा ऐसे देवताओं को देव देवानंद तो प्राप्त है हिरण्य गर्भानंद प्राप्त नहीं है लेकिन ये सारे के सारे साथतिश जो आनंद है लौकिक आनंद यह जिसके लेश है अंश है छोटे छोटे मानुष आनंद से लेकर के हिरण्य गर्भानंद तक के वह निरतिशय आनंद स्वरूप है स्वर्गलोक शब्दित यहां पर निरतिशय आनंद निरतिशय सुख और वह जिसको प्राप्त हुआ तो ये छोटे छोटे सारे आनंद उसमें अंतर्भूत होंगे कि नहीं होंगे अंतर्भूत ही है लेकिन ये बात सहसा समझ में नहीं आ सकती लौकिक वस्तुओं में जिनकी बुद्धि विचरण कर रही है उन्हें इसलिए उनको तो बताना होगा कि बस एक आत्मा को जान लो तो तुम्हें सारे सुख प्राप्त होंगे एक एक सुख के लिए क्या अलग अलग साधन कर रहे हो सारे सुखों को प्राप्त करने का एक साधन है ब्रह्मात्म एक वो कर लोगे तो तुम्हें सारे आनंद मानुष आनंद से लेकर के हिरण्य गर्भानंद पर्यंत प्राप्त होंगे तो ये अर्थवाद है ये फल कथन है अर्थवाद नहीं फल कथन तो आमोस्मिन स्वर्गे लोके सर्वान कामान आप अमृत सम्भवत अमृत समत यानी मुख्य जो अमृत तत्व तो है उसे तदात्मक हो गया तो मुख्य अमृत है परमात्मा और परमात्मा रूप से अवस्थित हुआ का मतलब वो देख रहा अनिरति से आनंद का अनुभव कर रहा है ये कथन फल कथन है इति स्वर्ग शब्दित निरिशय सुखात्मक ब्रह्मणा ऐक्यन स्थित तो निरतिशय सुखात्मक ब्रह्म के साथ एक रूप से अवस्थित जो जीवन मुक्त है उन्हें तद अंशभूत वैषयिक सर्वानंद प्राप्ति लक्षण फलोक्ते तो समस्त तदंशभूत यानी निरतिशय सुख में कोई सांस नहीं है वो लेकिन ये जो लौकिक उपाधियां हैं उन लौकिक उपाधियों के कारण अंश के तरह अंश प्रतीत हो रहा है अरे लौकिक उपाधि से उपहित सुख अंश के रूप में प्रतीत हो रहा है, वो कल्पित अंशांशी भाव है उसमें वास्तविक नहीं इसलिए तद अंश भूत वैश्यक सर्वानंद प्राप्ति रूप फल का कथन होने से भी यह तात्पर्य निर्धारण करने वाला चौथा लिंग हुआ कि उपनिषद का तात्पर्य ब्रह्मात्म एक में ही है अब अर्थवाद को बताया जा रहा है सृष्टियादि अर्थवादात स एतम एव सीमान विदार्य तया द्वारा प्राप्त प्रवेशोक्त ये अर्थवाद है इस पर चर्चा हम लोग कल करता है आपको तो 10 बजे तक बैठना है ना समय समय से पाठ वांग्मे मनसी प्रतिष्ठिता मनो मे वाची प्रतिष्ठितम